परमात्मा का स्मरण प्रणव थोनी आर्य आर्यभिविनय में महर्षि दयानंद के द्वारा दिए गए बहुत से संबोधनों को हमने अभी तक देखा है उन संबोधनों में से किन्हीं को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं अब की पुस्तक दूसरी है निरंजन का मतलब निष्कलंक दोष से रहित दाग से रहित वो निरंजन है निष्कलंक नरेश हा, हा। नायक और नरेश अभिप्राय में तो एक ले सकते हैं आप भले ही लेकिन शब्द तो अलग अलग अर्थ को बता ही रहा है ये सारे संबोधन परमात्मा के ही हैं, तो अंततः तो वो परमात्मा पे ही पहुंचेंगे और हम कहेंगे इनका अर्थ भी एक ही है उस दृष्टि से सब परमात्मा के वाचक होने से एक ही अर्थ है एक अलग बात है लेकिन नायक और नरेश नायक मतलब जो ले जाने वाला है हमें आगे बढ़ाने वाला है हमारा नेतृत्व करने वाला है तो परमात्मा के इस गुण को यहां पर बताया गया कि परमात्मा हमारा मार्ग प्रशस्त करता है दिशा दिखाता है और हमें आगे ले जाता है जैसे कोई नेता आगे ले जाता है ऐसा वो हमारा नायक है हम इधर उधर भटकते हैं तो भी परमात्मा हमारे को एक दिशा विशेष की तरफ ले जाता है अच्छाई की तरफ उन्नति की तरफ लेता जाता है इसलिए वो हमारा नायक है और नरेश मनुष्यों का ईश है स्वामी है वो नरेश हुआ सामान्यतः हम नरेश बोलते हैं राजा को राजा को नरेश बोलते हैं और जो राजा होता है वो भी हमारा नायक होता है एक तरह से हमें ले जाता है दिशा निर्देश करता है संविधान बनाता है हमारा नियमन करता है न्याय देता है इत्यादि तो नरेश मैं भी नायकत्व हो सकता है होता है अच्छे न, अच्छा नरेश नायक होगा और जो हमारा नायक होता है वो हमारा ईश बन जाता है जो हमारा नेतृत्व करता है वो हमारा स्वामी बन जाता है हम उसको अपना स्वामी स्वीकार कर लेते हैं तो इस दृष्टि से आप एक कह सकते हैं कि जो नायक होता है वो नरेश बन जाता है नायक के नरेश बनने की संभावना बहुत अधिक होती है और जो नरेश होता है वो हमारा नायक होना चाहिए वो नायक होता है इस दृष्टि से नायक और नरेश एक प्रतीत होते हैं लेकिन शाब्दिक अर्थ की दृष्टि से गुणों के कथन की दृष्टि से दोनों अलग, अलग अलग गुणों को बताते हैं ठीक है। नायक और नरेश अलग अलग हो स्वामी जी तो इनका कहना है कि ये जितने संबोधन दिए गए वो शब्द प्रमाण से हैं क्या अथवा अनुमान से सिद्ध होते हैं शब्द प्रमाण आगम प्रमाण यदि मात्र वेद को लें तो ये सारे शब्द जो के तुम वेद में यथावत नहीं मिलेंगे बहुत से मिलेंगे बहुत से नहीं मिलेंगे अधिकांश नहीं मिलेंगे और वेद के इतर ग्रंथों को देखें आर्ष ग्रंथों को तो अपेक्षाकृत और शब्द मिल जाएंगे वैसे ये जो लिखे गए हैं ये महर्षि दयानंद के द्वारा लिखे गए तो हमारी दृष्टि में वो स्वयं अपने आप में शप्त प्रमाण है आगम आप प्रमाण है हमारे लिए हमारी दृष्टि से पर जब इसकी के ऊपर प्रश्न हो तो इससे भिन्न शब्द प्रमाण की अपेक्षा होगी इसे अभी शब्द प्रमाण ना मानते हुए आपका प्रश्न है तो सीधे सीधे शब्द सदा नहीं मिलते जैसे कि कल के प्रवचन में परसों के एक बात आई थी कि वेद में वेद से सिद्ध होता है कि वो परमात्मा है ईश्वर है अब परमात्मा और ईश्वर शब्द सीधे सीधे तो वेद के अंदर नहीं मिलेगा पर हम ये मानते हैं कि ये शब्द वेदानुकूल है सीधे सीधे शब्द न होते हुए भी उस अर्थ का कथन वेद में उस जैसे शब्दों से या कुछ भिन्न शब्दों से किया गया होता है अक्षात शब्द हो या ना हो उस जैसा शब्द हो उसी धातु वाला उसी अर्थ को सी बताने वाला वो भी हो सकता है और बिल्कुल नए नय, नया शब्द भी हो उसी अर्थ को बताने वाला अब जैसे कि अग्नि शब्द का कल प्रसंग था तो अग्नि शब्द तो आया ही है बहुत ईश्वर का वाचक है और इधर नायक शब्द आया तो अग्नि अग्रणी होता है जो अग्रणी होता है वो हमारा नायक होता है हमें आगे ले जाने वाला होता है तो उस अग्नि शब्द से हम नायक शब्द निकाल सकते हैं वो अर्थ है तो इस प्रकार से जो अर्थ यहां इन शब्दों से निकल रहा है उस दृष्टि से देखें तो सारा अर्थ आगम से युक्त है। हम मानेंगे महर्षिदयानंद ने जितने भी अर्थ यहां लिखे हैं, चूंकि उनका चूंकि उनका आगम के प्रति अति आग्रह है और वो आगम से इधर उधर नहीं जाते इसलिए उनके सामान्य और व्यापक स्वभाव को देखते हुए हम ये अनुमान कर सकते हैं कि यहां कही गई हर बात बेदोक्त है अब फिर अगर कोई उसकी परीक्षा करना चाहे तो करे कि इस अर्थ को किस वेद मंत्र में या कहा, कहा, कहा गया है वो फिर एक खोजने की बात है कि हम सीधे सीधे उन शब्दों या तो उन उस भाव वाले मंत्रों को देखें लेकिन हम ये अनुमान कर सकते हैं कि ये आगम के अनुकूल है इस दृष्टि से आपका पहला उत्तर ये आएगा कि ये आगम से युक्त है लेकिन दूसरी दृष्टि से देखें कि जहां कोई एक अर्थ वेद में कहा गया वेद में ईश्वर के एक स्वरूप को कहा गया अब वो स्वरूप तभी घट सकता है जब दूसरे गुण भी हों उसकी पृष्ठभूमि वाले गुण हो न्यायकारी यदि कहा तो उसका शक्तिशाली होना आवश्यक है उसका सर्व होना आवश्यक है उसका चेतन होना आवश्यक है इत्यादि इस तरह से कई चीजें परोक्ष रूप से भी हमें वेद से ज्ञात होती हैं सीधे सीधे वो शब्द ना हो उस अर्थ को भी ना कहा जा रहा हो किंतु प्रत्यक्ष में हम देखते हैं कि ये गुण धर्म तब हो सकते हैं जब इसके साथ ये गुण धर्म भी हो ये हम अनुमान का प्रयोग करते हैं तो ऐसा अर्थ भी लिया जा सकता है ऐसे अर्थ भी इसमें सन्निहित हैं और इनकी व्याख्या करते हुए भी ऐसे अर्थों को हम ले सकते हैं और उसको हम वेद के विपरीत नहीं कहते वेद के अनुरूप उसको हम आगम प्रमाण के अनुरूप ही बोलते हैं आगम प्रमाण में सीधे सीधे शब्दों से जो बात न भी कही गई हो किंतु उससे अविरुद्ध हो विपरीत न जाती हो वो भी उस आगम प्रमाण की मानी जा सकती है उसे भी आगम से युक्त सहमत माना जा सकता है वो माना जाता है तो इस दृष्टि से जो हम अनुमान करते हैं वो अनुमान भी यदि शास्त्रोक्त वचनों से शब्दों से अर्थों से अनुकूल हो तो वो भी आगम के अनुरूप होते हुए हमें आगमवत स्वीकार्य हो जाता है यद्यपि अनुमान का हम वहां पर प्रयोग करते हैं ठीक है जो व्यक्ति उस प्रसंग की बात है कि कोई व्यक्ति आगम प्रमाण को नहीं मानता अर्थात वेद को या वेदानुकूल अन्य ऋषिकृत ग्रंथों को वह नहीं स्वीकार करता उसे विश्वास नहीं है कि ये किन्ों ने लिखा है ये ठीक है या नहीं है क्योंकि उसने उनको पढ़ा नहीं है उसने उनका विचार नहीं किया है उनके बारे में नहीं जानता केवल उसकी दृष्टि में एक ग्रंथ है लोगों के द्वारा माना गया माना जाने वाला आदरणीय एक ग्रंथ है ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, जो जन समुदाय द्वारा स्वीकार किए गए हैं बड़े बड़े जन समुदाय के द्वारा और ऐसे ऐसे विभिन्न समुदायों के द्वारा स्वीकार किए गए बहुत सारे ग्रंथ है और उनमें परस्पर विरोध है तो बहुत सारे व्यक्तियों द्वारा कोई ग्रंथ स्वीकार किया गया हो इतने मात्र से ये व्यक्ति उस ग्रंथ की प्रामाणिकता को नहीं स्वीकार कर रहा है वो ठीक भी है ये कोई अपने आप में प्रमाण हेतु नहीं बनता कि इसको बहुत से व्यक्ति मानते हैं और यदि प्रमाण बनता भी है तो तब बनेगा जब बहुत से व्यक्तियों के द्वारा जो माना जाता है वो ठीक ही होता है यदि ऐसी व्याप्ति हम बना सकें संगति लगा सकें तब तो वो स्वीकार कर सकता था लेकिन ये है तो सत्यग्राही व्यक्ति जानना तो सत्य ही चाहता है पर इसकी मजबूरी ये है या उसकी अक्षमता है कि उसने इन ग्रंथों को नहीं पढ़ा है और न वो पढ़ सकता है इन सब ग्रंथों को जैसे हम भी सब ग्रंथों को नहीं पढ़ पाते हैं। वो भी नहीं पढ़ सकता लेकिन बहुतों के द्वारा वो स्वीकार्य हैं, और साथ में उसे यह भी पता है कि ये परस्पर विरुद्ध बातों को कह रहे हैं जो कि दोनों ठीक नहीं हो सकती अब ऐसी स्थिति में उसके मन में आगम प्रमाण के प्रति विश्वास नहीं है वो उसको प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता हम कहें कि वहां ये लिखा है इतने मात्र से उसको स्वीकार नहीं होगा क्योंकि वो उसे देखता है कि दूसरी जगह फिर ये लिखा हुआ है क्योंकि वो हेतु रूप में क्या देख रहा है पुस्तक में लिखा है इसलिए ठीक है हम भी यही प्रस्तुत कर रहे हैं कि चूंकि वेद में लिखा है इसलिए ये ठीक है हमारी प्रस्तुति के पीछे हमारा एक अलग आधार है कि हमने वेदों को पढ़ा है उसकी संगति लगाई है उसमें सृष्टिक्रम के विरुद्ध नहीं है इसलिए हम कह देते हैं आपसी व्यवहार में कि चूंकि वेद में लिखा है इसलिए ठीक है हम तो उस आधार को पुष्ट कर चुके हैं लेकिन जब दूसरे व्यक्ति को हम ये कहेंगे कि वेद में ये लिखा है इसलिए ये ठीक है उसके लिए वो आधार अभी नहीं है वो केवल क्या देख रहा है वो देख रहा है वेद में लिखा है मानी एक पुस्तक में एक मान्य पुस्तक में लिखा है एक बहुतों बहुत से व्यक्तियों के द्वारा मान्य पुस्तक में लिखा है इसलिए मान लें वो उसे स्वीकार्य नहीं हो सकता वो हमारे तर्क को इतने ही अंश में देख रहा है तो उसका ये कहना अपनी जगह ठीक है उसकी स्थिति में अब ये हमारा कर्तव्य बनता है कि या तो हम उस ग्रंथ को उसे स्वीकार करवाएं वो एक शैली है कि वेद में कही गई बात ठीक है कैसे प्रमाणित करें उसके लिए एक व्यापक चर्चा करनी होगी बहुत सारे उदाहरण देने होंगे तब वो स्वीकार करेगा एक तो यह तरीका है लेकिन यह लंबा और कठिन तरीका है और उसमें सामने वाला हमारा आग्रह भी देख सकता है कि इनका एक ग्रंथ के प्रति आग्रह है हमारा आग्रह भले ही सत्य आग्रह हो पर वो क्या देखेगा इनका ग्रंथ के प्रति आग्रह है और ये अपने ग्रंथ को मनवाने के लिए ये सारे तर्क कर रहे हैं और ये सुनते ही जानते ही विचार आते ही एक प्रतिरोध का भाव उसमें आ जाएगा अस्वीकार्यता का, का भाव आ जाएगा वो रास्ता नहीं खोलेगा दरवाजा सहजता से खोलेगा नहीं इसलिए अब दूसरा विकल्प क्या बनता है कि जिस चीज के लिए उसने अपना रास्ता दरवाजा खोल रखा है हम उसी शैली से उस पहुंचे उसमें प्रवेश किया उसने क्या दरवाजा खोल रखा है जो तर्क युक्ति से सिद्ध होता हो जो प्रतीत होता हो ऐसा हो सकता है ऐसा होना चाहिए क्योंकि वो इन्हीं को आधार मान के चल रहा है उन्हीं को प्रमाण मानता है तो अब हम इन सब शब्दों को तर्क युक्ति से भी प्रस्तुत कर सकते हैं करना चाहिए तो ऐसा व्यक्ति जो आगम प्रमाण को नहीं मानता है उसको समझाने के लिए हमारे पास प्रत्यक्ष और अनुमान ये दो प्रमाण बचते हैं उपमान भी कुछ अंशों में ले लीजिए और चूंकि इन विषयों का सीधा सीधा प्रत्यक्ष तो है नहीं तो हमारे पास अनुमान बसता है जो कि प्रत्यक्ष पूर्वक है अन्य उदाहरण जो प्रत्यक्ष है साथ में तर्क युक्ति जुड़ेंगे और यही अकेला रास्ता बसता है और वो उसे स्वीकार कर लेगा प्रयत्न किया जाए लंबे समय तक और वो भी सुन रहा है शांति से बातचीत चले वाद चले तो हो सकता है अब उसके बाद में हम उस कहेंगे कि देखो ये बातें जो कि सत्य प्रतीत होती हैं ठीक है वेद में ऐसा ही परमात्मा का स्वरूप लिखा है ऋषिकृत ग्रंथों में ईश्वर का स्वरूप ऐसा ही बताया गया है तर्क युक्ति से विपरीत कोई लक्षण यहां नहीं दिया गया इसलिए वेद को हम स्वीकार करते हैं और ऐसी बहुत सी बातें जो हम अभी तर्क युक्ति से सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं लेकिन वहां लिखी हुई है तो हमें फिर स्वीकार्य होती है कि हाँ ये भी बात यहां ठीक ही कही होगी हम और विचार करेंगे इसमें और जिन ग्रंथों में विपरीत बातें लिखी है ये अस्वीकार्य है तो आपका प्रश्न ये था आगम प्रमाण से जब सिद्ध नहीं हो तो क्या हम इन चीजों को अनुमान से सिद्ध कर सकते हैं कर सकते हैं और यह हमेशा ध्यान रखना है कि प्रत्येक गुण को स्वतंत्र रूप से अकेले अनुमान से यानी पंचावय से मात्र एक पंचावयव से सिद्ध नहीं कर सकते इनमें से कुछ गुणों को एक पंचावय से एक अनुमान से सिद्ध कर सकते हैं लेकिन अनेक ऐसे हैं जिन्हें एक से सिद्ध नहीं कर सकते उसके लिए हमें अनेक अनुमान प्रमाण प्रयोग करने पड़ेंगे और शुरुआत जहां से की जाए वहां से करना होगा कोई एक ऐसा अनुमान पहले उठाना होगा जो स्वतंत्र रूप से एक ही अनुमान से एक ही पंचावय से सिद्ध हो जाता हो अब उस सीढ़ी पर एक चीज सिद्ध हो गई है अब उसके आधार पर उस मान्य बात के आधार पर हम अन्य अनुमान खड़े करते चले जाएंगे एक दो तो, तीन उसकी शाखा प्रशाखा करते जाएंगे और जहां हमें पहुंचाना है जिस अर्थ को हमें सिद्ध करना है जिस नाम को संबोधन को हमें सिद्ध करना है वहां तक पहुंचेंगे एक ही बारे में सीधे वहां नहीं पहुंच सकते पिछली पृष्ठभूमि तो लेनी होगी एक से सिद्ध होगा ही नहीं हम प्रयास भी कर लेंगे तो जो हेतु देंगे हम वहां पर जो उदाहरण देंगे वो फिर अपने आप में साध्य होगा वो कहेगा ये हेतु में मानू कैसे ये जो आप दृष्टांत दे रहे हो उसके साथ हमारा उसका बुद्धि सामने नहीं है हम तो दे रहे हैं दृष्टांत, लेकिन उसको स्वीकार्य नहीं है तो वो दृष्टांत बन नहीं पाएगा बातचीत में उसके लिए वो भी साध्य कोठी में ही होगा तो अगर हम ऊपर से प्रारंभ भी करते हैं सीधा तो प्रश्न उठेंगे तो फिर नीचे उतरना पड़ेगा फिर वहां प्रश्न उठेंगे फिर नीचे उतरना पड़ेगा अंततः एक मूल चीज पे कहीं ना कहीं आना होगा हमें उसके आधार पर यह सारा का सारा विकसित हो सकता है सारा हो सकता है ऐसा है लेकिन अनुमान से यह सारी चीजें सिद्ध की जा सकती हैं कम से कम संभावना के रूप में तो सिद्ध की ही जा सकती है कि भाई ऐसा ही होना चाहिए अनुमान यही तो करता है यद्यपि अनुमान एक प्रमाण है और सिद्ध करता है लेकिन व्यक्ति के मन में क्या विश्वास पैदा करता है हा ऐसा होना चाहिए ऐसा हो सकता है ऐसा है ये भी साथ में जोड़ लेता है वो लेकिन चूंकि अनुमान पूरी तृप्ति नहीं देता धुएं को देख करके अग्नि का अनुमान हुआ अनुमान प्रमाण अपने में निश्चित है लेकिन फिर भी वो किस रूप में हमें निश्चित करता है संभावना के रूप में हाँ यहां, यहां अग्नि हो सकती है अग्नि का प्रत्यक्ष नहीं हुआ है और वो निश्चय इतना प्रबल होता है हेतु पूर्वक व्याप्ति पूर्वक ये हम निश्चय ही कर लेते हैं लगभग निश्चय कर लेते हैं लेकिन पूर्ण ज्ञान तो वहां भी नहीं होता है और फिर हम वहां जाकर के देखना चाहते हैं कि कितनी आग है कैसे लगी क्या चीज जल रही है आगे क्या संभावना है वो सब हमें वहीं जाना होता है तो अनुमान जब हम इनको करवाएंगे तो एक प्रबल संभावना के रूप में उसमें स्थापित कर सकते हैं अब उसके बाद में जो प्रत्यक्ष होना है वो साक्षात तो फिर समाधि में होगा या मुक्ति में होगा बाकी जितना निश्चय है वो हम कर सकते हैं इससे निंदित अर्थ को नहीं बोल रहा अति आग्रह चलो अति आग्रह का मतलब वो अतिक्रमित नहीं है इस रूप में अति आग्रह का मतलब वहां पर है पूर्ण शत प्रतिशत यही लेना होगा निंदित अर्थ में आप उस वो शब्द जा सकता है अति आग्रह मतलब पूर्ण आग्रह जिस सीमा तक कोई जा सकता है शब्द प्रमाण के आग्रह की सीमा तक आग्रह शब्द भी आप निंदित अर्थ में प्रयोग किया जा सकता है दुराग्रह अर्थ में पर वो अभिप्राय नहीं है मेरा आग्रह मतलब सत्याग्रह उनका ये आग्रह शब्द यहां सत्याग्रह के अर्थ में बोला जा रहा है ना कि दुराग्रह के अर्थ में तो जिस सीमा तक कोई आग्रह पे जा सकता है वेद के स्वीकार करने में उस सीमा तक महर्षि गए हुए हैं ऐसा हमें प्रतीत होता है तत्र निरति शयम भी जिसकी काष्ठा काष्ठा प्राप्ति है जिससे ऊपर और कुछ नहीं होता है वो तो अति होता है अति मतलब यू कहो कि जिसका और अतिक्रमण नहीं हो सकता वो चरम सीमा तो हमें तो यही प्रतीत होता है कि वेद के प्रति जितनी निष्ठा हो सकती है किसी की प्रामाणिकता हो सकती है उस स्थिति तक महर्षि दयानंद पहुंचे हुए थे और वो अति क्या है पूर्णता वाली है पूर्ण रूप से वेद को स्वीकार करना वहां तक पहुंचे हुए हैं इस अर्थ में राम थेलू लोक वाला अर्थ भी लिया जा सकता है और ईश्वर वाला अर्थ भी भिन्न अर्थ भी लिया जा सकता है मात्र ईश्वर वाला मतलब जो लोक वाला अर्थ नहीं है वो भी लिया जा सकता है तो ये तो सब इन सब की जब व्याख्या हुई थी तब तो ये सारी बातें रखी गई थी इसमें दीन वाला शब्द क्या है दीन पर दया करता है दीन का मतलब दीन का अर्थ उस समय मैंने आपको व्यापक कहा था केवल दीन मतलब ऐसा नहीं जो भी असमर्थ है आत्मा दीन नहीं है जो इन साधनों के बिना कुछ भी नहीं कर सकता कि जो शरीर दिया सृष्टि बनाई है, उसने हम दीनों पर दया नहीं किए दिनों पर दया नहीं किए अच्छा आप आपलौकिक दृष्टि से भी बात कीजिए मैं आपके स्तर पर बात कर रहा हूं अभी कि जिसको आप दीन कह रहे हैं वो उसका कोई उदाहरण बताइए मैं उसमें बताऊंगा कि यहां परमात्मा ने क्या दया कर रखी है ठीक है आपको वही लेना है कि ये दीन है इस पर परमात्मा क्या दया करता है या क्या दया की है उस दिन व्यक्ति को बताइए इस चीज का भाव है साधनों का भाव है उसके पास शरीर है मनुष्य शरीर है बुद्धि है स्वस्थ है दया का मतलब ये थोड़ा ना होता है कि बिना कर्मों के फल दे देना आपके मन में वही लौकिक अर्थ बैठा हुआ है कि दीन दया कर मतलब दया मतलब बिना कर्म के ही देता है परमात्मा न्याय कर है वो बिना कर्म के तो देता ही नहीं है अतिरिक्त देता है वो पुरुषार्थी को अतिरिक्त देता है वही देखना होगा ये दीन व्यक्ति जिसको आप साधन रहित कह रहे हो वो दीन क्यों है किसी के अन्याय के कारण दीन बना हुआ है दुर्घटना के कारण दीन बन गया है प्राकृतिक आपदा के कारण दीन बना है अपने आलस्य प्रमाद के कारण दीन बना है किस लिए वो दीन बना हुआ है कोई तो कितना भी निकृष्ट हो कितनी भी दीनहीन अवस्था में हो उसके पास भी बहुत साधन है ठीक है दो आंखे हैं उसके पास में क्या कीमत है उसकी क्या मूल्य है दो आंखों का मूल्य <laughs> मिट्टी की तरह से अमूल्य है बिना मूल्य की बेमोल है हीरे की तरह से अमूल्य है कोहि नूर हीरा या और कोई भी ऐसी चीज हो आप हर चीज देख लो ना उसकी नाक देखो जिवा देखो मुख देखो कान देखो हाथ देखो के पास पूरा जो ये यंत्र मिला हुआ है रोबोट जैसा इतनी व्यवस्था मिली हुई है इस पूरे शरीर की क्या कीमत लगा सकते हैं आप अमर्थ मिली हुई है वो उस दीनता से ऊपर उठने का प्रयास कर सकता है इस रूप में परमात्मा की तरफ से तो वो दीन नहीं है और ऐसे दीनों के प्रति भी परमात्मा की दया तो विद्यमान रहती है यदि आप दीनता का मतलब साधनों का अभाव देख रहे हैं केवल रोटी कम है कपड़ा कम है कमरा छोटा है मकान नहीं है इत्यादि बहुत मेहनत करता है फिर रोटी मिलती है कर पाता है आध्यात्मिक दृष्टि से धार्मिक रह सकता है या नहीं वो रह सकता है आंतरिक उन्नति कर सकता है या नहीं वो कर सकता है उसमें कोई बाधा है ठीक है उसे व्यस्त रहना पड़ता है कुछ अभाव है उससे कुछ दुख होता होगा लेकिन फिर भी बहुत कुछ कर सकता है वो बहुत कुछ साधन उसको दिए गए हैं पर उसकी स्थिति निम्न है वो उसको समझता रहा है क्यों हो रहा है कुछ समझेगा वो कुछ प्रयत्न करेगा तो वो अच्छा बन सकता है और दूसरा दिन का मतलब है जो गलत कार्य कर रहा है उनको दंड दे करके, उनको व्यवस्थित करके उनको प्रेरणा दे करके परमात्मा ठीक रास्ते पे भी लाता है विभिन्न शरीरों में जन्म देता है फिर मनुष्य बनाता है उनको तो दीनता से ऊपर आता है उन दीनों पे दया करता है वो हमेशा दया करता है और एक विशेष नियम उसने ये भी बना रखा है कि जो दीनों को दुखी करता है उनको दंड शीघ्र मिलता है उनकी सुनवाई पहले करता है वो उनको भी प्रतिफल रूप में जो देना है देगा लेकिन जो दिनों के प्रति अत्याचार करते हैं शोषण करते हैं उनका निर्णय उनके उन कर्मों का निर्णय वो शीघ्र करता है और चीजों का बाद में जैसे कि न्यायालय किसी आरोप का निर्णय पहले लेकर के करे नहीं ये आवश्यक है इसको पहले करना है इसका निर्णय तो उसको प्रमुखता देता है ना तो दीन हीन के प्रति किए गए अन्याय अत्याचार अपराध के प्रति परमात्मा की न्याय व्यवस्था शीघ्र होती है ये भी दीन दया कर इस रूप में भी दीन दया कर परमात्मा की तरफ से उस दीन के प्रति क्या दया नहीं की जा रही है सब तरह की दया ही दया कर की जा रही है अब वो अपने पुरुषार्थ न करने के कारण से जो फंसा हुआ है वो अलग बात है अथवा अन्यों के द्वारा उसके प्रति अन्याय किया जा रहा है कर्म की स्वतंत्रता के कारण वो एक अलग बात है बाकी तो परमात्मा सदा दया करता है दीनों पर दया करता है स्वामी जी जो सबके प्रति है वो दीनों के प्रति भी है ना कुछ विशेषता तो <laughs> कुछ विशेषता भी तो मैंने बताई अभी अंतिम जो बताई थी कि दीनों के प्रति जो अपराध किया जाता है उसके प्रति परमात्मा की दूसरा केवल यह नहीं है कि दीन दया कर का मतलब है दीनों के प्रति कुछ अतिरिक्त दया करता करताओं अतिरिक्त एक अलग बात है और दया करना एक अलग बात है क्योंकि जो संपन्न है उनके लिए सोचा जाता है इनके प्रति परमात्मा बहुत दया कर रहा है जो स्वस्थ है उनके प्रति परमात्मा दया कर रहा है वो तो लोग मानते ही हैं प्राय मान ही लेते हैं और जो दीन है स्थिति में है उनके लिए कहा जाता है कि परमात्मा इनके प्रति दया नहीं करता है परमात्मा की कृपा इन पर नहीं है परमात्मा की इन पर दया नहीं है ये कहा जाता है ये लोक प्रचलित जो मान्यता है उसको हटाने के लिए भी तो ये कथन है कि परमात्मा दीन की भी दया कर दीनों की भी दया करता है और एक कथन लोक में और प्रचलित है तो विकलांग हैं अपंग हैं जो निर्धन है रुग्ण है वे बोलो वाक्य ईश्वर के संतान तो सब है फिर स्वामी जी का वही प्रश्न आएगा कि वो तो सभी हैं नहीं पापी है वो उस तरह नहीं मैं वो ईश्वर के सर्वाधिक प्यारे हैं वो ईश्वर के सर्वाधिक निकट हैं सही में ये बात बहुत कही जाती है कि जो दीनहीन हैं वो पर परमात्मा की विशेष कृपा है।, है वो परमात्मा के अधिक प्यारे हैं ये कथन है विरोधाभासी कथन है वो कहते हैं खूब परमात्मा से वो ब्लेस्ड बोलते हैं यानी उस पर कृपा है परमात्मा की उस पर आशीर्वाद परमात्मा का उसपे अधिक है ये कहते हैं खूब कहते हैं ईसाई लोग जबी भी कोई होता है कि ओहो ये कोई ऐसी स्थिति है तो वो करते हैं वो दया भी दिखाते हैं वहां पर लेकिन बनना कोई नहीं चाहता ऐसा ये विरोधाभास है कि आप परमात्मा के अति प्रिय बनना चाहते हैं तो ठीक है आप भी ऐसा बन जाइए नहीं चाहते दूसरे को कहेंगे उसको संतुष्ट करने के लिए उसके मन में जो विरोध है संपन्नों के प्रति एक नीति के तहत कूटनीति के तहत भी होता है खुद तो संपन्न बनकर बैठे हैं पंडित पुरोहित या राजा और जो गरीब है उनको यह कहना शुरू किया आप तो ईश्वर के अधिक निकट हैं, ताकि वो संतुष्ट रह सके वहीं विद्रोह ना करे, व्यवहार से विरुद्ध है हाँ ये बात हो सकती है कि जो दुखी होता है वो परमात्मा के अधिक निकट होता है किस रूप में निकट होता है क्योंकि उसे दुख दिखाई देता है क्योंकि वो परमात्मा को अधिक याद करता है वो अधिक प्रार्थना करता है जो संपन्न है वो तो भोगों में लिप्त है उसको तो वहां से हटने का मन ही नहीं करता वो तो उसी में सुखी है वो परमात्मा याद ही नहीं आता है इसको पदे पदे परमात्मा याद आता है तो परमात्मा के अधिक निकट है परमात्मा को अधिक स्मरण करता है वो एक अलग अर्थ में है आध्यात्मिक दृष्टि से देखें तो वो व्यक्ति ज्यादा निकट जाता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम निर्धनता को पसंद करें हम संपन्न रहते हुए भी परमात्मा को स्मरण वैसा ही कर पाएं ये तो ये है वास्तविकता तो और कौन पूछ रहा था कमल जी भी बताया था तो स्वामी दयानंद जी ने आर्य समाज के नियम में इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया इसके पीछे आप जो तर्क देख रहे हैं वो ये कि दोनों का अलग अलग अर्थ होना चाहिए और अलग अलग अर्थ इस रूप में कि न्याय से भिन्न दया कुछ होनी चाहिए ठीक है तो महर्षि ने तो सत्यात में इस बिंदु को उठा करके स्पष्ट चर्चा की है लोग ऐसा सोचते हैं कि दयालु है इसका मतलब है वो न्याय से भिन्न कुछ देता है अगर न्याय के अनुरूप ही देता है तो फिर क्या दया हुई लोक प्रचलित अर्थ यह है कि बिना न्याय के बिना कर्म के वैसे ही कुछ दे देना ये तो दया और पुरुषार्थ किया मेहनत की और वेतन दिया ये हुआ न्याय तो महर्षि ने तो स्पष्ट कहा ही है वहां पर महर्षि के अभिप्राय के विपरीत जाकर के आर्य समाज के नियम में इन शब्दों को आप नहीं देख सकते वो लोक में जैसा प्रचलित है उसके आधार पर प्रश्न कर रहे हैं और चूंकि ये प्रश्न स्वाभाविक है उस समय भी उठा होगा इसलिए वहां उन्होंने प्रकाश में खोला है तो दया न्याय से भिन्न नहीं है न्याय को छोड़कर के वो दया करता है ऐसा नहीं है और न्याय करना दया ना हो ऐसा भी नहीं है ठीक है आपका प्रश्न सत्याग्र प्रकाश में उन्होंने जो लिखा है उसकी उसको छोड़ते हुए प्रश्न आपका है बोलिए बिना अर्थ है न्याय पक्षपात रहित जो व्यवहार है वो दया है दया एक भावना है दया का संबंध भावना से अधिक है एक जान की स्थिति के ऊपर है और न्याय जो है वो क्रिया रूप में अधिक है हैं एक ही चीज के मिले जुले ही बिना दया के न्याय नहीं होगा और बिना न्याय के दया नहीं कहला सकती ये महर्षि का अभिप्राय है लेकिन अगर आप कुछ आप भेद करना चाहें तो एक भाव के रूप में है दया वो दयालु है और जब आप दया करना कहोगे तो फिर न्याय के अंतर्गत ही आ जाएगा भेद से ये बहुत सारे जो शब्द कहे गए हैं अंततः तो मिलते जुलते हैं बहुत सारे लेकिन उसको उसी बात को अलग बात को कहने के लिए शब्द किया गया एक न्यायकारी होता है लोक में हम देखते हैं कि वो तो न्याय तो करता है लेकिन उसके मन में लोगों के प्रति कोई भावना नहीं होती है ऐसा लिखा है और ऐसा कर दिया बिना भावना के न्याय कर रहा है बिना दया के न्याय कर रहा है वो किस लिए संविधान में ये लिखा है कानून में ये लिखा हुआ है उसको एक काफ इसके लिए पैसा मिलता है इसलिए बस वो कर रहा है और कुछ नहीं ऐसे न्यायकारी भी हो सकते हैं वो उन लोगों से किसी तरह जुड़ा हुआ नहीं है भावना से जो अपराधी आया पीड़ित हुआ उनसे किसी तरह से जुड़ा हुआ नहीं है वो उनके सुधार की कोई कामना मन में नहीं है उसको क्षतिपूर्ति देने की भावना कुछ नहीं जुड़ी हुई है केवल न्याय कर रहा है रूक्ष ऐसा भी न्यायकारी हो सकता है आप उसको अन्यायकारी नहीं कह सकते न्यायकारी ही कहेंगे लेकिन मन में दया का भाव नहीं है हित की कामना नहीं है इसी तरह से दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है जो दया तो कर रहा है यद्यपि दया न्याय के साथ जुड़ी हुई है वो तो एक सिद्धांत बात हो गई लेकिन लोक में जिसे दया कह देते है किसी को भी कुछ दे देना चलो आया है मेरे गांव का है नौकरी कर दे दी ऐसे बड़ा दयालु है मेरे को नौकरी दे दी अब दूसरे का हक छीन करके दी है आना तो किसी दूसरे को था योग्य व्यक्ति को और अपने रिश्तेदार या अपने गांव वाले को रख लिया दया कही जा रही है ना तो श्लोक में जो दयालु दिखाई देते हैं दया करते हुए दिखते हैं हम जिसे दया कह देते हैं वो अन्यायपूर्वक भी होता है दूसरे को कुछ देना दूसरे के हित की भावना रखना ये अन्यायपूर्वक भी होता है और वो दया कहा जाता है तो यदि एक ही शब्द रख दिया जाता कि परमात्मा न्यायकारी है और दयालु साथ में नहीं रखा जाता तो वो एक पक्ष में जा सकता था और केवल दयालु रखा जाता दया न्यायकारी नहीं रखा जाता तो भी एक पक्ष में जा सकता था वो लोक में जैसा प्रचलित है लोग अर्थ देखते हैं लेकिन जब दोनों बोल दिया कि वो दयालु भी है और न्यायकारी भी है तो जनसामान्य को विरोध लगेगा कि विरोध है अब उसकी संगति में अर्सी न दयालु भी है और न्यायकारी भी है वो दयालु न्यायकारी है और न्यायकारी दयालु न्याय है वो अब वो एक जैसे हमें प्रतीत हो रहे लेकिन स्पष्टता के लिए दोनों धर्मों का बताया जाना परमात्मा के स्वरूप को ठीक ठीक बताए जाने के लिए दोनों का दिया जाना अनिवार्य है वहां पर भ्रांति हटाने के लिए स्पष्टता के लिए ये करना आवश्यक है आप उसको कहो मेरे को आपत्ति नहीं है उसमें लेकिन परमात्मा की एक दया वो है कर्मनिरपेक्ष और कर्म सापेक्ष जो करता है वो भी तो दया है उसकी हमें जो बार बार जन्म देता है वो बार बार अवसर देता है कर्म के अनुसार हमें फल दिया वो ठीक है अपनी जगह पे और फिर बार बार अवसर देता रहता है बार बार अवसर देता रहता है ये कर्म सापेक्ष भी तो दया ही है उसकी हमारे हित के लिए वो ऐसा करता रहता है कर्म सापेक्ष भी दया है और कर्मनिरपेक्ष भी दया है लेकिन यदि आप दया का अर्थ ये ले रहे हैं जो कर्म निरपेक्ष ही हो तो वो सृष्टि के प्रारंभ में ही घटेगा बाकी समय में हर जगह कुछ ना कुछ कर्म हमें मान मानना होता है मान लेते हैं और कुछ चीजें आप यहां भी देख सकते हैं जो परमात्मा की प्रेरणा होती है अच्छे कर्म को करने में जब हम अच्छे कर्म की तरफ प्रवृत्त होते हैं और जो परमात्मा की प्रेरणा होती है वो किस कर्म का फल है कर्म का फल नहीं है कर्म का परिणाम आप कह लो प्रभाव कह लो कि कर्म कर रहे हैं इसलिए परमात्मा दे रहा है कर्म से जुड़ाव तो है लेकिन वो हमारे कर्म का फल नहीं है कर्म का फल तो अन्य मिलेगा अच्छे बुरे कर्म का तो ये जो प्रेरणा देता है ये भी तो दया है परमात्मा की ये यद्यपि कर्म से जुड़ी हुई है लेकिन कर्म के फल के रूप में नहीं है वो उस दृष्टि से आप इसको आधा कर्म निरपेक्ष कह सकते हैं कर्म निमित्त भी बन रहा है इसलिए तो कर्म सापेक्ष कह सकते हैं लेकिन कर्म फल वाला कर्म उस तरह से नहीं है इसलिए इसको भी कर्म निरपेक्ष दया कह सकते हैं जीवन के समय में और वो तो खेरा ही सृष्टि के प्रारंभ वाली बात तो हम स्वीकार कर ही सकते हैं तो परमात्मा की दया तो है और दीन दया कर है और न्याय और दया तो वो साथ लेके चलता यही उसका आश्चर्यजनक गुण है अद्भुत है वो कि दोनों को बिल्कुल भी खंडित नहीं करता है हम ऐसा कर जाते हैं जाने अनजाने कोई चीज बाधित हो जाती है कहीं न्याय करते हुए हम दया से युक्त नहीं रह पाते और कभी दया करते हुए हम न्याय को छोड़ देते हैं आंशिक रूप से ही भले ही छोड़े छोड़ देते हैं पूरा भी छोड़ देते हैं लेकिन वो इसे बिल्कुल नहीं छोड़ता ऐसा संतुलन बना के रखता है अलग हो ही नहीं सकते उसके ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू है सिक्के का एक पहलू हटाया नहीं जा सकता सिक्के के जो एक दोनों छोर होते हैं उसमें से कोई कहे एक पहलू को हटा दो हटा सकता है क्या कोई जब तक सिक्का है दोनों पहलू तो रहेंगे ही तो ऐसे ही परमात्मा इनको ऐसा साथ में लेके चलता है नदी के दो किनारे हैं एक किनारे को हटा नहीं सकते कुछ ना कुछ किनारा तो रहेगा ही तो दोनों ही किनारे रहते हैं मुझे दया करनी चाहिए न्याय करना चाहिए हम्म आप लोगों की आंखें घड़ियों पर जा रही हैं, है हुँ? और अब जिन्होंने हाथ खड़ा किया है कि मुझे कुछ पूछना है उनके प्रति न्याय करूं दया करूं, क्या करू असमस होता है ना भी तो दया तो होगा चलो इन्होंने पूछा है हाथ खड़ा किया है तो बताना चाहिए ठीक है अब परमात्मा भी न्याय और दया करता है इतने प्राणी हैं कोई ये प्रार्थना करता है कोई ये प्रार्थना करता है उनमें भी तो परस्पर विरोध हो सकता है ना लेकिन परमात्मा उसको भी ध्यान में रखते हुए सबके प्रति ठीक ठीक दया भी कर सकता है और ठीक ठीक न्याय भी कर सकता है हम लोग नहीं कर सकते आपके प्रश्न का मैं उत्तर दू तो दया है या न्याय है और यहां और भी इतने जने बैठे हैं उनके प्रति दया होगी या अन्याय होगा क्यों विमल जी मैं दयालु लग रहा हूं या न्यायकारी लग रहा हूं अभी एक तो कठोर न्यायकारी है।, है कि जाके अष्ट याद करनी है पाठ देखना है साढ़े आठ तो यहीं बजा दिए ये प्रातराज करना है फिर तेजी से चल करके जाना है दो मिनट वहां बचाऊंगा जल्दी से बर्तन को जल्दी से साफ करूंगा एक मिनट वहां बचाऊंगा और जाकर <laughs> पाठ को देखूंगा क्योंकि पढ़ने ही तो आए हुए हैं यहाँ पर क्या क्यों मे इच्छा पूर्वक आंखे घड़ी की तरफ जाती है या निच्छा पूर्वक, जाती है? पूर्वक, जाती है। पूर्वक जाती है इच्छा पूर्वक जाती है इच्छा पूर्वक जाती है तो ठीक है आपकी इच्छा का मान करते हैं तो कहेंगे कि अब क्या मान करें साढ़े आठ तो बजा दिए साढ़े आठ बजा दिए और ऊपर से ये और एहसान कि आपकी बात का मैं मान करता हूं पंद्रह मिनट तो हमारे कर दिए चलो और अधिक अन्याय नहीं करते शांति पाठ